पैरिस में आप लोगों के बीच अपने अल्प समय के आवास के दौरान में जो आपसे कहता हूँ आप उन शब्दों को याद रखें मेरी आपको हार्दिक नसीहत है कि आप अपने हृदयों को इस संसार की भौतिक वस्तुओं के बंधनों से ना बंधने दें मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भौतिकता के बंदी बन आप असावधानी की शया पर संतोष पूर्वक न पड़े रहें, बल्कि उठ खड़े हों और अपने आप को इसकी जंजीरों से मुक्त करा लें। पशु जगत भौतिकता का बंदी है मानव को ईश्वर ने स्वतंत्रता प्रदान की है पशु प्रकृति के नियम से बच नहीं सकता जबकि मनुष्य इस पर नियंत्रण कर सकता है क्योंकि वह प्रकृति को अपने सम्मिलित करते हुए इससे ऊपर उठ सकता है मनुष्य की बुद्धि को निखारकर दिव्य आत्मा की शक्ति ने उसे इस योग्य बना दिया है कि वह कई प्राकृतिक नियमों को अपनी इच्छा इच्छानुसार ढालने के साधन ढूंढ सके वह हवा में उड़ता है समुद्र में तैरता है और यहाँ तक कि पानी के नीचे भी चलता है इन सब से यह सिद्ध होता है कि, कि किस प्रकार मानव बुद्धि को इस योग्य बनाया गया है कि वह अपने आप को प्रकृति के बंधनों से मुक्त कराए और उसके कई रहस्यों को खोले किसी हद तक मनुष्य ने भौतिकता की जंजीरों को तोड़ दिया है दिव्य आत्मा मनुष्य को इनसे भी अधिक शक्तियां प्रदान करेंगी यह वह केवल मात्र आत्मिक गुणों की प्राप्ति और अपने हृदय को दिव्य अप्रमित प्रेम के प्रति अनुकूल बनाने का यत्न करें जब आप अपने परिवार में किसी सदस्य या अपने देशवासी से प्रेम करें तो अप्रिमित प्रेम के अंश के साथ प्रेम करें प्रभु में और प्रभु के लिए ऐसा करें जहां कहीं भी आप प्रभु के गुण पाए आप उस व्यक्ति से प्रेम करें चाहे वह आपके परिवार का हो या किसी अन्य परिवार का अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक मानव पर असीम प्रेम का प्रकाश फैलाएं चाहे वह आपके देश का हो आपकी जाति का हो आपके राजनीतिक दल का हो या किसी अन्य राष्ट्र वर्ण या राजनीतिक विचारधारा का संसार के बिखरे हुए लोगों को एकता के सर्वशक्तिशाली तंबू की छत्रछाया में एकत्रित करने के इस काम में आपके प्रयत्नों को दैवी सहायता प्राप्त होगी आप ईश्वर के ऐसे सेवक होंगे जिन्हें उसकी निकटता प्राप्त है सेवा में प्रभु के दिव्य सहायक जो सारी मानवता की सेवा में जुटे हुए हैं समूची मानवता प्रत्येक मानव इस बात को कभी न भूले यह न कहें कि वह इटली वासी फ्रांसी अमेरिकी या कोई अंग्रेज है केवल यह याद रखें कि वह ईश्वर का पुत्र है उस सर्वोच्च प्रभु का सेवक एक मनुष्य है सभी मनुष्य हैं राष्ट्रीयताओं को भूल जाइए ईश्वर की दृष्टि में सब बराबर है स्वयं अपने सीमा बंधनों का ध्यान न करें ईश्वर की सहायता आपको प्राप्त होगी अपने आप को भूल जाइए प्रभु की सहायता निश्चय ही प्राप्त होगी जब आप अपनी सहायता के लिए प्रभु की दया की याचना करेंगे तो आपकी शक्ति दस गुना बढ़ जाएगी मेरी ओर देखिए मैं कितना दुर्बल हूँ फिर भी मुझे आपके बीच आने की शक्ति मिली ईश्वर का एक तुच्छ सेवक जिसे आपको यह संदेश देने के योग्य बनाया गया है मैं अधिक समय तक आपके साथ नहीं रहूँगा किसी व्यक्ति को स्वयं अपनी दुर्बलताओं पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए यह प्रेम की दिव्य आत्मा की शक्ति ही है तो प्रशिक्षण हेतु बल देती है हमारी अपनी दुर्बलता का विचार केवल मात्र निराशा ला सकती है हम निश्चय ही सभी सांसारिक विचारों से ऊपर उठकर सोचें प्रत्येक भौतिक विचार से अपने आप को अलग कर लें आत्मिक वस्तुओं की आकांक्षा करें अपनी दृष्टि को सर्वशक्तिमान प्रभु की अनंत कृपापूर्ण दया पर केंद्रित करें जो हमारी आत्माओं को अपनी आज्ञा एक दूसरे से प्रेम करो की आनंदपूर्ण सेवा को प्रसन्नता से भर देगा